नो शो ठॉक अष्टावक्र महागीता नंबर सेवेंटी फाइव प्रतिलबत्मुनी नले पत शुद्ध क्रिय सन्त्म सश्य शृणव स्पृशन जीघ्न असन स्तर्शनस क्व संस क्वच आभास क्व साध्यम क्वचनम आकाशीर निर्विप से जयतीस पूर्ण पूर्णस्वरसवीग्रह आकत्रिमा अन्नविने सधते बहुनात्र कि ततव महांशमोक्ष निराकांक्षी सदा सर्वत्र नीरस महत्दी जगद विजृंबित विहाय शुद्धबोध से किशिष्य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 अब प्रभु उपयोग करता है तो बोलता है नहीं उपयोग करता तो चुप रह जाता है कुलरिच अंग्रेजी का बड़ा कवि मरा तो उसके घर में हजारों अधूरी कविताएं पड़ी मिली और उसके मित्र उससे बार बार कहते थे ये कविताएं तुम पूरी क्यों नहीं कर देते हो कोई कविता तो करीब करीब पूरी हो गई एक पंथी अधूरी है इसे तुम पूरा कर दो इतनी सुंदर कविता यह अधूरी रह जाएगी कुलरिच कहता जिसने शुरू की है वही पूरा करे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 वो सारे गुरुकुल में प्रथम आया था उसने बड़े पुरस्कार जीते थे वो सब शास्त्रों में पारंगत होकर आ रहा था वो सोचता था बाप मेरी पीठ थपथपाएंगे। लेकिन बाप उदास बैठ गए जब वो आके सामने खड़ा हुआ तो उसकी अकड़ ऐसी थी कि अपने बाप के पैर भी ना छू सका अब क्या छूए उसको तो ऐसा लगा हुआ ये बाप तो अज्ञानी मैं तो ज्ञानी होकर लौटा अक्सर ऐसा होता जब कॉलेज यूनिवर्सिटी से लड़के लौटते तो सोचते हैं ये बाप भी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 तुम पानी पे एक लकीर खींचो तुम खींच भी नहीं पाते मिट गई रेत पे लकीर खींचो थोड़ी देर टिकती हवा का झोंका आएगा तब मिटेगी या कोई इस पे चलेगा तब मिटेगी पत्थर पे लकीर खींचो फिर हवा के झोंकों से भी ना मिटेगी सदियों तक रहेगी छोटा बच्चा पानी जैसा है पानी जैसा सरल तरल खींची लकीर खींच भी ना पाएगी मिट गई कुछ बनता नहीं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 इसके भीतर गड़ रहा है थूक के इसने फेंक लिया चलो ये निर्भर हुआ वो आदमी खड़ा ये सब बातें सुन रहा है वो तो बड़ा मुश्किल में पड़ गया वो तो वहां से भागा घर वो तो चादर ओढ़ के सो रहा उसको तो भारी पश्चाताप होने लगा वो तो रोने लगा वो दूसरे दिन क्षमा मांगने आया वो बुद्ध के चरणों पर गिर पड़ा उसने कहा मुझे क्षमा कर दी बुद्ध ने कहा पागल क्षमा कौन करे जिसको तू गाली दी थी वो अब है कहां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 एक ही केवल नहीं है प्यार के रिश्ते हजारों इसलिए हर अश्रु को उपहार सबका है बराबर फूल पर हंसकर अटक तो सूल को रोककर झटक मत ओ पथित तुझ पर यहां अधिकार सबका है बराबर सुख है दुख है जीवन है मृत्यु है मित्र है शत्रु है दिन है रात है सबका अधिकार बराबर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 रात तुम दिया लेके घूमे और बुझने का डर था तुम महल का सुख न भ पाए ऐसा ही मैं जानता हूं कि ये दिया तो बुझेगा ये जीवन का दिया बुझेगा ये बुझने ही वाला है रात दिए के बुझने से तुम भटक जाते हैं। और ये जीवन का दिया तो बुझने ही वाला है और फिर मौत के अंधकार में भटकन हो जाएगी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 फिर महासागर का भी कैसे होगा अस्तित्व का होगा अंततः तो अर्थ समग्र का होगा व्यक्ति का कोई अर्थ नहीं होता समष्टि का अर्थ होता है अर्थ विराट का होता है और यह वचन बड़ा अद्भुत है या जयति अर्थ सन्यासी जिसने अर्थ का त्याग कर दिया वही जीत गया अर्थ के त्यागी को ही सन्यासी कहते जिसने कहा मैं क्या खोजू मेरा क्या लेना देना बहूंगा तेरी तेरी धार में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 ऐसी लंबी यात्रा होगी बड़ी योजना करनी पड़ेगी बड़े प्रयास करने पड़ेंगे सब तरह से अपने को साधना पड़ेगा तब होगी वो संकल्प का मार्ग है अशा कहते समर्पण छोड़ो भी तुम क्या साथ होगे यमनिया? तुम कैसे प्रत्याहार साधोगे श्वास तो अपनी नहीं प्राणायाम क्या करोगे ध्यान धारणा क्या करोगे तुम हो कौन तुम हटो भी इससे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 जिसकी सहज समाधि अविच्छिन्न रूप में वर्तती है वही अर्थसन्यासी धन्य भागी है अकृत्रिमो अनविछिन्न समाधर वर्तते अकृत्रिम कई लोग हैं जो कृतिम समाधि साधलित बैठ गए उपवास कर लिया अगर खूब उपवास किया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 अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में एक प्रयोग किया गया हार्वर्ड में 30 विद्यार्थियों को उपवास पर रखा गया सात दिन के बाद उनके पास प्ले बॉय जैसी पत्रिकाएं पढ़ी रहे वो देखे ही नहीं नग्न स्त्रियों सुंदर स्त्रियों के चित्र वो बिल्कुल ना देखें उनका रसी जाता रहा जब शरीर ही क्षीण होने लगा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 इतने दूर तक महागीता के ये अद्भुत वचन कहने के बाद और ऐसे वचन कभी नहीं कहे गए और कहते हैं इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन बहुनात्र के मुक्तेन बात छोटी है बहुत कहने से क्या सार संक्षित में कही जा सकती है इतनी सी बात है ज्ञातत्व महाशया भोग मोक्ष निराकांक्षी सदा सर्वत्र निरसा जो समझ सके तत्वज्ञ महासे जिसका आस है विराट हो और जो तत्व को समझ सके तो जरासी बात है भोग और मोक्ष दोनों में जो निष्कांक्षी हो गया वही पालिया सब वही सन्यासी है तत्वज्ञ कहते हैं उसे जो अपने विचारों को एक तरफ रख के समझने की कोशिश करे तत्वज्ञ बहुत मुश्किल है खोजना और महाशय बहुत मुश्किल है यहां तुम बैठे हो इसमें महाशय बहुत मुश्किल है खोजना कोई हिंदू है वो वह ना रहा उसका आशय क्षुद्र हो गया कोई मुसलमान है वो वह ना रहा उसका आशय क्षुद्र हो गया आशय पर सीमा बंध गई तो महासेना रहे क्षुद्र आशय हो गए संप्रदाय छुद्र बना देता किसी शास्त्र में मान्यता है छुद्र हो गए महाशय का अर्थ है जिसको न कोई शास्त्र बांधता न कोई संप्रदाय बांधता न कोई धारणा बांधती जो मुक्त थे, जो कहता है ये सब किनारे रख के सुनने को राज्यू तब अष्टावक कहते हैं श्रवण मात्रेन, फिर तो सुनने से ही हो जाएगा कुछ करना ना पड़ेगा अगर तुम महाशय होने की हिम्मत रखो तुम्हारे पक्षपात तुम्हारी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 बार उसे समझा चुके थे मगर वो कुछ उसकी समझ में आता भी ना था वो फिर आ जाता कि प्रभु कुछ ज्ञान दे जीवन निस्पाप कैसे हो एक दिन सुबह सुबह आया एक नाथ से कहने लगा आप कुछ तो समझाएं कि जीवन निस्पाप कैसे हो उन्होंने कहा मैं तुझे रोज समझाता, तेरी समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं वो आदमी कहने लगा कि आप कैसे निष्पाप हुए यह बता दो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 नहीं एक नाथ आ पहुंचे अपना दरवाजा खटखटाया एक नाथ को देख के उस नमस्कार करने तक की आवाज उससे नहीं निकल सकी हाथ नहीं जोड़ सका इतना कमजोर हो गया एक नाथ ने कहा भाई इतनी क्या बात है उस बड़ी मुश्किल से उसने कहा और क्या मौत आ रही एक नाथ ने कहा एक प्रश्न पूछना आया उस सात दिन में कुछ पाप किया पाप करने का कोई विचार आया उसने कहा हद धो गई मजाक मौत सामने खड़ी हो तो पाप करने की सुविधा कहां मौत सामने खड़ी हो तो पाप का ख्याल कैसे उठे एक नाथ का उठ तेरी मौत अभी आई नहीं रेखा तेरी काफी लंबी ये तो मैंने तेरे को सिर्फ तेरे उत्तर तेरे जवाब तेरे प्रश्न का जवाब दिया है और तो तू समझता ही नहीं था तेरे तो सिर पे खूब जोर से डंडा मारे तो ही से आ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 अभी भी धन की सोचता है इतने बड़े महल हैं फिर भी नहीं भरता अभी भी और बड़े महलों की सोचता है इस अहंकार से मुझे छुड़ा दे बोधिधर्म ने कहा छुड़ा दूंगा तू सुबह तीन बजे आ जा अकेला आना किसी को साथ लेकर मत आना और एक बात ख्याल रखना अहंकार को लेके आना इसको घर मत छोड़ना वो सम्राट डरा यह क्या बात हुई उसने बहुत से ज्ञानियों से कहा था सबने उपदेश दिया था किसी ने यह नहीं कहा था छोड़ा दूंगा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 कुछ और छोड़ना नहीं है इस मैं की कल्पना को विसर्जित करो इसे जाने दो इसके जाते ही निस्तर्स मानसा तो मन का निस्तरण कर गए ये मैं मन का संग्रीभूत रूप है इसके पार तुम्हारा साक्षी है साक्षी रस है रसो वैसा आज इतना ही